कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के प्रथम मंत्र की चर्चा हो चुकी है द्वितीय मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है प्रथम मंत्र में संसार का वृक्ष रूप से निरूपण करते हुए कार्यकारणात्मक जो संसार है उसके अधिष्ठान ब्रह्म को कहा गया ऊर्धमूल शब्द से इस संसार का संसार के अधिष्ठान के रूप में ब्रह्म को बताया गया परिणामी उपादान कारण के रूप में त्रिगुणात्मिका प्रकृति को और परिणामात्मक संसार हैं आकाशादि स्थूल शरीरांत पूरा जगत और ये पूर्वार्ध में ऊर्ध्मूलो अवाक्षाख अश्वत्थ सनातन इत्यादि से बताया गया संसार का रूपक वृक्षरूपक से वर्णन उत्तरार्ध में तदेव शुक्रम तद्रह तदेव अमृत मुच्यते इत्यादि से जो जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप में प्रथम पद के द्वारा पूर्वार्ध में बताया गया ब्रह्म है उसे कहा गया कि वह निर्विकार शुद्ध चिद्रूप है और ये कहा गया कि उसी में यह संसार वृक्ष कल्पित है आरोपित है तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे और ये भी कहा गया कि ये जो ब्रह्म है इसमें अध्यारोपित तो संसार में से कोई भी पदार्थ अपने अधिष्ठानभूत ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं करता का मतलब ब्रह्म की सत्ता निरपेक्ष अपनी सत्ता को सिद्ध नहीं कर पाता इस प्रकार जगत तो के अधिष्ठान के रूप में वर्णित जो ब्रह्म हैं उसे बताया गया एक प्रकार से सत्य और प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत को तस्मिन लोका तस्मलोकाश्रिता सर्वे इससे बताया गया आरोपित होने से कल्पित तो सद ब्रह्म मूलक यह प्रकृति तथा प्राकृत संसार रूप वृक्ष है उसका मूल ब्रह्म सत्य है ये कहा गया क्योंकि निरधिष्ठान ब्रह्म नहीं होता उसका अधिष्ठान सत्य होता है तो अध्यास्त प्रकृति तथा प्राकृत आंध्रित होने पर भी इसका विवर्त उपादान कारणात्मक मूल सत्य है तस् श्रिता, श्रिता सर्वे तदुनाते कशन इससे बताया गया एक प्रकार से संसार को कल्पित स्वतः सत्ताहीन और ब्रह्म को सत्य सदरूप अब ये जो संसार में सदमूलत्व तो बताया गया इस पर आक्षेप करते हैं शून्यवादी उसका निराकरण करने के लिए और जगत का मूल कारण सदरूप है सतसे जगत की निष्पत्ति है असत से नहीं इसे बताने के लिए उत्तर में आने वाले मंत्रों में बताया जा रहा है जगत का कारण सद्रूप है इसलिए द्वितीय मंत्र के अवतरण भाष्य में पहले जगत के सन्मूलत्व पर आक्षेप किया जा रहा है विज्ञात अमृता इति उच्चते इत्यादि से फिर उस आक्षेप का निराकरण होगा मंत्रों से तो यद विज्ञात इत्यादि आक्षेप भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए कार्य य नसत्वपूर्वक जन्म यद् विज्ञानात् इति तो विज्ञातर्ता के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए टीकाकार टीकाकार ने यह लिखा है आक्षेपकर्ता का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि आक्षेपकर्ता जो शून्यवादी है वे कहते हैं जब पूर्वकल्पीय जगत नष्ट हुआ कार्य नष्ट हुआ तो वह शून्य पर्यंत नष्ट हुआ कुछ भी सदरूप शेष नहीं रहा अभाव सब का हो गया अभाव ही अभाव रहा और कुछ नहीं रहा तो कोई सदात्मक वस्तु ही पूर्व कल्प का प्रलय होने के बाद प्रलय काल में बची नहीं सुन्य ही था तो जो हो उत्तर कल्प उत्पन्न होगा वह कोई सदात्मक मूल न होने के कारण सत से उत्पन्न न होकर के शून्य से ही निष्पन्न होगा इसलिए असतपूर्वक ही जन्म है कार्य का असतपूर्वक जन्म का अर्थ है अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है न कि भाव से भाव की उत्पत्ति अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है इसे स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने लिखा कि कार्यस्य शून्यता नष्टस्य नष्ट से नष्टस्य कार्यस्य का विशेषण है तो अभाव पर्यंत नष्ट हुआ यानी अभाव में पर्यवेषित हुआ जो कार्य है पूर्वकल्पीय जगत है उसका जब उत्तरकल्प में जन्म होगा तो पूर्वकम एवं जन्म वह अभाव से ही निष्पन्न होगा कार्य तत् नास्ती अने जगत का कोई सत्य कारण नहीं है सत्पूर्वक जगत की उत्पत्ति नहीं है ये आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है इसी अभिप्राय को हृदय में रख करके शंका करते हैं पूर्व पक्षी शून्यवादी की शंका है तो यद भवंती इति उच्यते, जगतो मूलम तदेव नास्ती ब्रह्म असत एव इदम निश्रितम इति तक यातके शंका है आक्षेप है शून्यवादी कहते हैं कि वेदांती लोग जिस ब्रह्मबोध से अमृतत्व की प्राप्ति बताते हैं मुक्ति बताते हैं वही तो जगत का मूल है वेदांती के अनुसार किंतु कहते तदेव मूलम ब्रह्म नास्ती वेदांती जिसे जगत का कारण कह रहे हैं जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है ऐसा ब्रह्म जगत का कारण नहीं है वो ब्रह्म ही नहीं है ब्रह्म नाम की वस्तु कोई शेष रहती ही नहीं है अभाव पर्यंत नाश होता है निशेष नाश है उनके यहां इसलिए कहते हैं असत एवं यानि जगत असत से ही उत्पन्न हुआ है निश्चित यानि उत्पन्नम तो जगत का कारण कोई सत न होने से अभाव से ही जगत निष्पन्न हुआ पूर्व पक्ष की शंका हुई आक्षेप हुआ जगत के कारण पर अब ये कहा जा रहा है तन्न ये सिद्धांति की ओर से कहा जा रहा है तन्न यानि असत से भाव का सत का जन्म मानना जो शून्यवादी का सिद्धांत है वह न उचित नहीं है अयुक्ता है युक्तियुक्त युक्त नहीं है तन्न तून्य से जगत की उत्पत्ति मानना अनुचित है कैसे अनुचित है वह मंत्र से बताया जा रहा है <coughs> यदिदिंच जगत सर्व जति महदय वज्रमुद्यतम् ये भवन्ति तो ये कहते विदूरमृतास्ते कत् द जगत तत्सविश्रिम सत प्राणे यजति तो जो कुछ भी जगत है, हैदम जगत तत्सव जो कुछ भी यहाँ पर सत्वन प्रतीयमान वस्तु है अनात्मा पदार्थ जो कुछ भी है करके प्रतीत हो रहा है वो सब का सब भाव रूप से प्रतीत होने वाला जगत तत्सर्व यजति क्रियापद है ये जरी कंपने धातुस से ये जति, ये लट लकार का रूप बना है उसका अर्थ है कंपते कंपते का अर्थ है चेष्टते तो यहाँ पर जो कुछ भी भाव रूप से प्रतीत होने वाली वस्तु चेष्टा करते हुए दिख रही है वह स्वतः चेष्टा वाली नहीं है वस्तु उसमें स्वतः चेष्टा नहीं हो रही है यानी उसका अस्तित्व स्वतः नहीं है उसकी स्थिति अपने आप नहीं है अभी तो कैसी है तो प्राणी का अर्थ है प्राणी सती ये प्राणी सती सप्तमी है अर्थ है प्राण के रहने से और यह प्राण शब्द का अर्थ है परमात्मा ब्रह्म जिसे तस्विन लोकाश्रिता सर्वे तदुनाते कश्चन इस वाक्य में जगत के अधिष्ठान के रूप में बताया गया जिसका अतिक्रमण जगत का कोई भी पदार्थ नहीं करता है करके कहा गया पूर्व मंत्र में तदेव अमृत से जिसे अमृत यानि अविनाशी कहा गया है वह जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म यहाँ पर प्राण शब्द से ग्रहण करना है ब्रह्म का तो प्राणे सती का अर्थ निकलेगा ब्रह्मणी सती अधिष्ठाने सती अधिष्ठान के होने पर यह जगत तो स्थित है का अर्थ है अधिष्ठान की सत्ता से सत्तावान है ब्रह्म जगत की स्थिति का कारण है ये न जाता नी जीवंती भृगवल्य बताती है ये न ब्रह्मणा जातानि नहीं जीवंती यानी स्थितानी तो ब्रह्म से उत्पन्न हुए आकाशादि की स्थिति ब्रह्म से ही है यानि ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है और ये सारा जो येजती के कर्ता के रूप में प्रतिमान जगत है वह कैसा है तो निश्रितम यानी उत्पन्नम निस्त्रितम का अर्थ है उत्पन्नम निर्गतम उत्पन्न हुआ है तो किससे उत्पन्न हुआ है कारण है क्या नाम कार्य है तो उसका कारण कोई ना कोई जरूर होगा बिना कारण किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती तो इसका कारण कौन है तो प्राणे ये जो सप्तमी है इसे पंचमी में भी परिणत करना और तंत्र से उच्चारित समझना प्राण शब्द को तो प्राणात मिश्रितम सत का अर्थ निकलेगा प्राण से यानी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है यथोह तो इमानी भूतानी जायंत के अनुसार प्राण शब्दित पर ब्रह्म से ही यह जगत उत्पन्न हुआ निस्त्रितम का अर्थ है तो निस्त्रितम के पहले प्राणे इस पद को भी ला करके और सप्तमी का भी परिवर्तन करके पंचमी में, में बदल देना तो प्राणात सत सर्व जगत सर्वम जगत प्राणात् निश्रित सत प्राणे सति यजति ऐसा अन्य करिए कि सारा अध्यस्त जगत प्राण से ही उत्पन्न होकर के प्राण के रहने से ही यानी प्राण की ही सत्ता से सत्तावान होकर के सचेष है चेष्टावान है का अर्थ है स्थिति कर, उसकी है का मतलब प्राण शब्दित ब्रह्म जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है ये पूर्वार्ध में बताया गया यदिद किंचे जगत सर्वं प्राणे यजतिश्रितम इससे बताया गया प्राण शब्दित परमात्मा जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है वह परमात्मा असत नहीं है श्रुति असत से भाव की उत्पत्ति का निषेध कर रही है कथम असत सज इत्यादि श्रुति ये बताती है कि असत से सत कैसे उत्पन्न होगा नहीं उत्पन्न हो सकता आक्षेप अर्थ में कथम शब्द तो जगत सन्मूलक है और छादोगे में स्पष्ट आया ही है सन्मूला सौम्य इमा सर्वाह प्रजा सदातना सत्प्रतिष्ठा तो सत सत्शब्दित ब्रह्म से ही उत्पन्न होती है प्रजा शब्दित सारी सृष्टि और ब्रह्म से ही स्थित है ब्रह्म में ही लीन होती है इसलिए जगत उत्पत्ति स्थिति लय का कारण सत है ब्रह्म है असत कारणवाद ठीक नहीं है असत से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती यदि अभाव से ही भाव उत्पन्न हो जाए जगत उत्पन्न हो जाए तो दही के लिए दूध का ग्रहण करने में प्रवृत्ति ही दही चाहने वाले की न हो घट बनाने वाले की प्रवृत्ति यदि अभाव से ही घट की उत्पत्ति होती है तो उसके सामग्री मृदादि का संपादन में होनी नहीं चाहिए बिना मृदादि के ही घट बन जा बिना तंतुओं के ही वस्त्र बन जा बिना ईंट सीमेंट के ही मकान बन जा लेकिन तत्त कार्य की सामग्री का संपादन करने में कार्य के उत्पादक की प्रवृत्ति यह ज्ञापन करती है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है और वो कारण सत्य है सत्य भाव की उत्पत्ति है असत्य नहीं ये स्रोत सिद्धांत है वह युक्त युक्त है और असत कारणवाद ये अवैधिक है इसे बताने के लिए भाष्य में लिखा था तन्न श्रुति तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं बताती प्राण शब्दित जो सदब्रह्म है वह जगत की उत्पत्ति स्थिति का कारण है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का ये जो दूसरा मंत्र है उसका पूर्वाध बता रहा है और ये जो जगत हैं और जगत के अंतपाती लोकपाल हैं जिन्हें हम व्यवहार अवस्था में ईश्वर जैसा ही समझते हैं समर्थ समझते हैं इंद्र सूर्य और वायु यमराज आदि ये सब बिना थके और बिना आलस्ये नियम से निश्चित समय पर अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं कभी भी विलंब नहीं करते तो ये समर्थ होते हुए भी अपना कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं तो माना जाता है कि निश्चित ही इनका कोई न कोई नियामक है जिसका उन्हें भय है कि यदि हम नहीं इस नियम से अपने कार्य का निर्वर्तन करेंगे तो बरखास्त भी हो सकते हैं लोकपाल पद से हटाए भी जा सकते हैं ऐसा भय उनको यदि न हो तो नियम से इनकी प्रवृत्ति न हो लेकिन देखी जा रही है नियम से प्रवृत्ति ये प्रवृत्ति ज्ञापन करती है कि इनका कोई न कोई नियामक है वह नियामक लौकिक स्वामी के भय से जैसे लौकिक सेवक उनको बताए हुए कार्य में लगे रहता है। यदि स्वामी का भय ना हो नौकरी से निकालने का वेतन में कटौती करने का तो नौकर काम करे ही ना ऐसे ही ये बड़े बड़े शक्तिशाली लोकपाल भी अपने अपने कार्य का डरे हुए नौकरों के तरह निर्वर्तन कर रहे हैं वह ज्ञापन करता है कि इनका नियामक कोई न कोई है वह यही प्राण शब्दित ब्रह्म है और इस ब्रह्म का जिसे मैं के रूप में बोध होता है वह मुक्त हो जाता है जिसके ज्ञान से मुक्ति मिलती है और जो लोकपालों का नियामक वह ब्रह्म जगत का मूल है इसे कहा जा रहा है महद भयम वज्रम उद्यतम तो महद भयम मैं भय शब्द विभेति विभेदी इति भयम ईश्व्युत्पत्ति के अनुसार भय के हेतु को बताता है जिससे डर लगता है जिससे भय होता है वह यहां पर भय शब्द का अर्थ है भय का कारण और ये छोटे बड़े भय का कारण नहीं है एक से भय का महत् महान भय का हेतु है तो महत भयम यानि महान जो भय का हेतु है कैसा तो इसके लिए दृष्टांत है वज्रमुद्यतम ये लुप्त उपमा समझना ईव शब्द का छांद श्लोक समझना यहाँ पर महत भयम ईव ऐसा ईव था तो भयम ईव यानि जैसे लोक में वज्रम उद्यतम युव का मतलब जैसे लोक में लौकिक सेवकों का नौकरों का स्वामी उनसे कार्य करने के लिए कराने के लिए कोई हाथ में खड़ग उठा करके उनके सामने हो और उस हाथ में उठाए हुए खडग को देख करके नियत रूप से अपने कार्य में लगे रहते हैं लौकिक भृत्य जैसे ऐसे ही ये जो लोकपाल हैं सूर्यादि ये जिसके भय से अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं वह सूर्यादि के भय का महान हेतु है वो ब्रह्म है जो जिससे यह जगत उत्पन्न हुआ है और जिसकी सत्ता से यह जगत सत्तावांशा स्थिति काल में प्रतीत हो रहा है उसी के भय से स्थिति काल में जगत के यह सूर्यादि लोकपाल अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं वह सूर्यादि का महत भय है सूर्यादि के महान भय का हेतु है तो जो सूर्यादि के महान भय का हेतु है जगत की उत्पत्ति स्थिति का कारण है उसे एतत् शब्द से लेना ये एक विदु अमृतास्ते भवंती में एत यानी जगत का उत्पत्ति स्थिति कारण और सूर्यादि के महान भय का हेतु वह एक तै और उसे वो कौन है ब्रह्मा उसे ये विदुहु तो जो आत्मना विदु मैं के रूप में जानते हैं उस ब्रह्मा को जो अमृता भवंती वे ब्रह्म का आत्मरूप से करामलकवत अनुभव करने वाले मुक्त हो जाते हैं अमृता भवंती का अर्थ है फिर उनकी मृत्यु नहीं होती जन्म होने पर मृत्यु होगी तो फिर उनका जन्म नहीं होता इस संसार में वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं ये ये तद्विदु अमृतास्ते भवंती तो जिसके ज्ञान से हो जाता है मोक्ष वह जगत का कारण है ये ये मंत्र बता रहा है भाष्य को देखिए यदिदम किंच यद किंचम जगत तत् शब्द का आधार करिए और उसका अन्वय करिए सर्वम के साथ वो तो तत्सर्वम यानि जो कुछ भी स्थिति काल में प्रतियमान वस्तुएं हैं वे है करके प्रतीत हो रही हैं वो सब की सब प्राणे सति यजति का प्राणे शब्द का प्राणे यानी पर्रह्मणी सति यजति करते हैं कांपते निस्रृत का ततएव यानी निर्गत सत तो ततः शब्द प्राण का परामर्शक है प्राणा है सत सत्न उत्पन्नम सत तो प्राण शब्द तो ब्रह्म से ही उत्पन्न होकर के प्राण के सत्ता से ही स्थिति काल में सत्तावान है ये सारा जगत तो कंपत्य का दिया प्रचलती यानी नियम चेष्टते यद एवं जगत उत्पत्ति कारणम ब्रह्म तन महदयम तो इस प्रकार जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति का कारणभूत ब्रह्म है वह महान भय का हेतु है बड़े बड़े लोगों को भी उससे भय होता है मद भयम पद का विग्रह करते हैं मह्च तद भय महत् भयम ऐसा होगा बीच में भय शब्द की उत्पत्ति बताते हैं कि अस्मात इति भयम् तो जिससे डर लगता है उसे कहा जाता है भय तो महान जो भय का हेतु है महान भय हेतु तो को ब्रह्म में स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत है वज्रम उद्यतम तो इसका व्याख्यान करते भास्कर भगवान की उद्यतं वज्रम उद्यतं उद्यतं इव वज्रम तो इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा जा रहा है कि यथा वज्र वज्रोद स्वामीनम अभिमुखीभूतम दृष्टि भृत्या नियम न तत्शासने वर्तन्ते तो जैसे हाथ में खड़ग उठाए हुए स्वामी को देख करके लौकिक कर जो भृत अन्य सेवक होते हैं वह नियम से अपने स्वामी के शासन में रह करके सेवादि कार्यों का निर्वर्तन करते हैं तथा वैसे ही ये तो दृष्टांत तो हुआ मध्य भयम का एक नो वो वज्रमुद्यतम का अर्थ व्याख्यान हुआ दारिष्टान्त में कहते हैं कि तथा इदम चंद्र आदि चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र आदि लक्षणम जगत ये जो लोकपाल के रूप में प्रसिद्ध चंद्र आदित्य ग्रह नक्षत्र आदि पूरा जगत है वह शेश्वरम वो भी उसके नियामक से युक्त हैं उसका भी कोई न कोई स्वामी है ईश्वर का मतलब तो शेश्वरम जगत नेमेन क्षणम अपि अविश्रांतम वर्तते इति उत्तम भवति तो इसका भी कोई ना कोई नियामक है और ये एकदु तो एक शब्द से ग्राह्य इसी जगत के नियामक को बताया जा रहा है वो सर्वांतरयामी है तो ये एकद्विदु यानी स्वात्म प्रवृत्ति साक्षीभूत हम एकम ब्रह्म ये तब्द से ग्राह्य अपनी प्रवृत्ति का साक्षीभूत जो ब्रह्म है का मतलब प्राणी मात्र का अंतर्यामी है वह उस ब्रह्म का जो आत्मरूप से अनुभव करते हैं ये, ये तद्विदु उसका फल है ब्रह्म ज्ञान का अमृता यानी अमरण ते भवंती वे अमरण धर्मा होते हैं का मतलब ब्रह्म वेद ब्रह्म होती अमरण धर्म है ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते इससे अमरण धर्म तो न ब्रह्म में और जो ब्रह्म को जानते हैं वे भी अमरण धर्मा होते का अर्थ ब्रह्म हो जा ब्रह्म ही है उनमें अब्रम्हता की भ्रांति निवृत्त होती है इसलिए श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्म तो जीव का जीव भाव छूट करके ब्रह्म भाव में अवस्थित होना ही मोक्ष है अमृत होना और जब तक जीव भाव में रहता है तब तक किसी न किसी मरण धर्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करके मर्त्य बनता है अपने आप को मरणशील समझता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ तो ये कहीं होते हैं ना सूर्य आदि कहीं हैं मतलब हरेक कल्प में बदलते रहते हैं एक तो दो प्रकार बता रहा हूं समाधान इसका तो उसमें से कोई एक कल्प के सूर्य है जिनको ज्ञान हुआ है बाकी अज्ञानी है उनको भय होता है जैसे हमें भय होता है एक समाधान एक हाँ, हाँ और एक ब्रह्मज्ञानी होने पर भी कर रहे हैं तो उ, उनका समाधान है कि उनकी प्रवृत्ति भयपूर्वक नहीं उनकी प्रवृत्ति है लोक संग्रहार्थ लोक संग्रह मेवापी सम्पशन कर तुम्हार हसी उस, उनकी प्रवृत्ति होती है जैसे भगवान की प्रवृत्ति है गीता में भगवान कहते हैं कि तीनों लोगों में कोई वस्तु मुझे प्राप्तव्य नहीं है प्राप्त करनी नहीं है सब प्राप्त ही है तो भी मैं दिन रात लगा रहता हूँ वो इसलिए कि मनुष्य मधुवर्तम वर्तम अनुवर्तन मनुष्य जो है मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वे जिनको कर्म से प्राप्तव्य प्रयोजन हैं वे कर्म को न छोड़ें इसके लिए लगे रहते हैं ऐसे ही जो ब्रह्मज्ञ यमराज हैं और वे भी यदि लगे रहते हैं तो लोक संग्रार्थ और अज्ञानी हैं तो अपने भय से जिनको पद से कुछ वो है मोह है वो हमारा पद ना छूट जाए, इसके लिए भय करते हैं अमरण धर्मानस्ते भवंती थोड़ी टीका है एक वाक्य में सस्विषाण असतः अस्ति सत्पूर्वक्रसिद्धेश्चि वस्तु जगतो मूल तच्च प्राणपदलक्षण प्रवृत्तेरपी हेतुवाद तो सस्वीषाणादि जो असत्पदार्थ हैं उनसे किसी कार्य की उत्पत्ति होते हुए नहीं देखी गई इसलिए और सत पूर्वक सत है मृदादि और तत्पूर्वक घटादि कार्य की उत्पत्ति प्रसिद्ध है इसलिए जगत का मूल कारण सत है ये सिद्ध होता है और तच्च वो मूल कारण कौन है कृत प्राण पद लक्षम प्रा प्राणी यजति निश्रितम इसमें प्राण को बताया तो प्राण शब्द का वाचार्थ नहीं लेना प्राण शब्द का लक्षार्थ लेना प्राण पद का वाचार्थ तो समष्टि प्राण लेते हैं तो सूत्रात्मा वो जो सूत्रात्मा है उसकी भी प्रवृत्ति का और वेष्टि प्राण की भी प्रवृत्ति का हेतु यहाँ पर प्राण शब्द से लेना है वो होता है प्राण का भी अंतर्यामी वो ब्रह्म है इसलिए प्राण प्रवृत्ति हेतुत्वाद प्राण की प्रवृत्ति का भी हेतु होने से प्राण पद का लक्ष्य ब्रह्म जगत का मूल है ये निश्चित होता है <coughs> अब ये कहा कि महद भयम वह जगत के महान भय का हेतु है जगत का जगत के भय का हेतु है बड़ा तो किनके किनके भय का हेतु है कहते सामान्य जो हैं उससे भय कर ले तो कोई बात नहीं लेकिन जगत में जो महान समर्थ के रूप में प्रसिद्ध हैं वे सब भी इसका भय रखते हैं इसके नियमन में रहते हैं इसे तृतीय मंत्र में बताया जा रहा है भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्यः भयाद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम तो ये अग्नि सूर्य इंद्र वायु और मृत्यु ये संसार में बड़े समर्थ शक्तिशाली के रूप में प्रसिद्ध हैं लेकिन इनसे बहुत संसार के प्राणी डरते हैं लेकिन ये सर्वथा निर्भय है ऐसा नहीं ये भी किसी न किसी के भय भय से भयभीत है किसी न किसी के नियमन में है जिसके नियमन में है वह प्रकृति ब्रह्म जगत का मूल है इसलिए कहते हैं अस्या तो अग्नि ही तपति तो अस्य ये सर्वनाम है प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक इसलिए अश्य यानी प्रथम मंत्र में इस वल्ली के जिसको पूर्व मूल शब्द से कहा गया जगत के अरिष्टान के रूप में कहा गया जिसका संसार की कोई भी वस्तु अतिक्रमण नहीं कर सकती करके कहा गया उसे अश्य शब्द से लेना और इसी का भय है इसी के भय से ब्रह्म के भय से अंतर्यामी के भय से अग्नि तपती अग्नि तप रहा है का मतलब अपना जो दहारूप कार्य है वह निरंतर करता जा रहा है जब से संसार की निष्पत्ति हुई तब से लेकर के प्रलय पर्यंत अग्नि यह नहीं कह सकता कि अभी मैं थक गया थोड़ा दहारूप कार्य से विश्रांति लू छुट्टी लू अब जलाना बंद करूं उस समय के लिए अग्नि को दहा करना ही करना है ऐसे भया तपति सूर्य तो सूर्य को समय से उदय अस्त होकर के जगत का प्रकाश करना ही करना है और इंद्रस् अश्य भयात इंद्रस्य इंद्र को वृष्टि रूप कार्य करना ही करना है लोकपाल है ना और वृष्टि की देवता है और वायुस्य और वायु को जिससे लोगों का जीवन चल सके ऐसा निश्चित इस अंतरिक्ष में गमनागमन करते ही रहना है वायु का चलना यदि बंद हो जाए तो संसार की श्वास रुक जाएगी ना इसलिए कहते वायु भी निरंतर चलता जा रहा है गमनशील है ओ, ओ जिसके भय से गमनशील है जिसके भय से इंद्र अपना वर्षनादि कार्य करते हैं सूर्य जगत प्रकाशन रूप कार्य कर रहा है दहारूप कार्य का संपादन अग्नि जिसके भय से करता है और मृत्यु जगत का जगत के प्राणियों का में से जिसका जिसका समय आता है उसे एक क्षण भी अधिक अवसर दिए बिना निश्चित समय पर संसार के किसी भी कोने में क्यों न हो उसे उठाना है उठाता ही है यह कार्य सरल नहीं है लेकिन यमराज जी कर रहे हैं जिसके भय से कर रहे हैं वह इन सब का नियामक अंतर्यामी एक ब्रह्म विद्यमान है और उसी के ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है ये एक विदु अमृतास्ते भवंती में एक शब्द से ग्राह्य ये अग्नियादि के भय का हेतु अंतर्यामी ब्रह्म भाष्य है भयादी पर अग्निपति परमेश्वर का परामर्शक है और भयात्पति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचम ये सब के सब जगत में बड़े शक्तिशाली के रूप में प्रसिद्ध हैं ये भी अपनी प्रवृत्ति नियमित रूप से कर रहे हैं जिसके भय से वह ब्रह्मा जगत का मूल है प्राणी यजतिश्रितम है न तो प्राण का लक्षार्थ ब्रह्म के रहने से ही इन सब की प्रवृत्ति है और वह यदि अपनी शक्ति को खींच लें तो केनोपनिषद में बताया गया यक्षरूपधारी ब्रह्म ने अग्नि को कहा अग्नि के अभिमान को शांत करने के लिए यह सुखा तिनका है इसको थोड़ा जला दो तो एक सूखे तिनके को अग्नि ने सब सामर्थ्य लगा करके जलाने का प्रयास किया लेकिन जला नहीं पाया वायु को भी अभिमान हुआ तो वायु को कहा कि ये तुम यदि बहुत कुछ उड़ा करके ले जाते हो कहीं का कहीं फेंक देते हो ये सूखा तिनका तुम्हारे सामने इसको उड़ा लो तो उड़ा नहीं पाया तो इस प्रकार ये और जगत में ये सब करते हुए दिख रहे हैं जहां अग्नि लग जाता है सबको दहा कर देता है ये जिसके भय से कर रहा है जिसकी शक्ति पा करके कर रहा है वह ईश्वर है परमेश्वर है ये अनुमान होता है अनुमान से सतमूल जगत का निश्चय होता है ये कह रहे हैं कि नहीं वज्रोदेत करव न स स्वामी नियता प्रवृत्ति उपपद्यते उपपद्यते के साथ नही कान्वय है तो न सियात तर ही नियता प्रवृत्ति नहीं उपपद्यते ऐसा अनु करना बीच में दृष्टांत है कि ये जो लोकताल है अग्नियादि ये ईश्वर है यानी समर्थ हैं वेष्टि जीवों की अपेक्षा जिनके ये नियामक हैं उनकी अपेक्षा ये ईश्वर हैं, स्वामी हैं, लोकपाल होने से और समर्थ यानी शक्तिशाली हैं, तो भी कहते हैं इनका नियमन करता ब्रह्म यदि न हो तो इनकी नियत प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी जैसे वज्र उद्यत कर स्वामी न हो तो लौकिक सेवक आदि अपने सेवा कार्यों में ढील बरतें नियम से ना करें आलस करें लेकिन ये वज्र उद्यत कर स्वामी को देखते हैं स्वामी का शासन देख करके उसमें नियम से लगे रहते हैं ऐसे ही अग्न आदि की नियत प्रवृत्ति ये बताती है कि इनका भी कोई ना कोई नियामक है ये कहा गया तो जो अग्नियादि का नियामक है जिसके भय से अग्न आदि नियम से प्रवृत्त हो रहे हैं उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जीवन में प्रयत्न होना चाहिए इसे इह चेदक बोद्धुम इस मंत्र से चौथे मंत्र से बताया जा रहा है चौथे मंत्र के अवतरण में टीकाकार यह लिखते हैं नियत प्रवृत्ति अनुपत्तिमक संभावित यमेश्वरूप तदवगमान एवं यत्न कर्तव्य इत्याह तच तो सूर्यादि की नियत प्रवृत्ति की अन्यथा अनुपपत्ति को देख करके अर्थापत्ति प्रमाण से इनके नियामक के रूप में संभावित जो परमेश्वर हैं, ब्रह्म है, रूप है यानी ब्रह्म है अंतर्यामी है तद अवगमाय यव्य इह, इह यानि मनुष्य जन्मनी मनुष्य जीवन में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है इह तो ये चौथा मंत्र है इ चेत अशकत बोधम इत्यादि इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं ओम